the <laughs> चल पर सुल स्वधार मन रश्रुति निधि चारे चरण भवन जगमानी दूरी रहा सतन लगना राम भगवती रतन रे नारी सफल परम गति अवसारी नई भवन पीरा डर सब बिरुग शरीरा नहीं गरी प्रो दुखी मदीना नहीं कहू तो अब दिन लक्ष नब निर कंभ धर मरत कुमी चतुर्दगुम सदगुणा पंडित सब ज्ञानी जामी सद चता नहीं मित सामी ग्राम न भेसनो सचरा sarvada gamamu sarvada gamamu sarva dharma shubhava guno tat dukha vahinare sarvada gamamu sarvada gamamu अब उस तरह तरह कल विचार पर भाई भगवान तो राम के अयोध्या में राजा को शेख होने के बाद छ मिलने के बाद सब दत्सं के आए हुए बैनर भाग उनको सबको विदा कर दिया अब उसके बाद जो रामराज जी की स्थापना हुई तो वहां अयोध्या में भगवान के राज्य में इस प्रकार की स्थिति है उसका कारण करते हैं सभी लोग भगवान राज्य में सुखी बड़े प्रसन्न हो सकते सर किसी को किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं किसी का विस्तार करते इसमें उसमें राम रामराज्य ये भी देख रहे तो। कि दो प्रकार से देखे हैं एक तो सामाजिक स्थिति और दूसरी अपने आंतरिक जगत की स्थिति समाज में जो सब इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। तो थे कैसे जीवन भी रहे हैं राम में उसका वर्ण करें और दूसरी ओर अपने इंद्र की स्थिति कोई तो साधक भगवान का ध्यान पूजन करते करते आराधना पूर्णन करते करते उसके उपयोग में भगवान आ गए और भगवान का पास प्रजन्न हो जाए तो उसकी आंतरिक दशा क्या होगी कैसा अनुभव करेगा प्रभु उसकी अनुभूतियां आंतरिक कैसी होंगी जीवन कैसा होगा वो भी इसी में वर्णन हो दोनों प्रकार उसका वर्णन हो क्योंकि आम राज्य का हो चुकेगा सिंह वहां पर कहेंगे कि देखो ये है जगत का राम राज्य है उसका स्पष्ट रूप से वर्णन चार सौ पंक्तियों में वहां पर देखे हैं उसको पहले से ध्यान रखते हैं लेकिन तो ये सब अपने आंतरिक जगत में राम राज्य की साथ ना है अपने अंदर पाया प्राया लोगा राज्य करता है को आग उसके मंत्री और सेनापति कब्जे रहते हैं और ऐसी दिशा में जीव पराधीन परतंत्र भजाल में खड़ा हुआ नामाधिक उपभोक्ता रहता उसके स्थान में भगवान का परमात्मा का वास हो वो हमारी हृदय में राज्य करे कि सभी साचरों का पद करके इनका संहार करके दूर कर दे चित्त हो जाए शांत हो जाए यज्ञ पवित्र हो जाए उदार का दया क्षमा जैसे सदगुण आ जाए तो ये रामराज्य की स्थापना होगी तो तो अपने अंदर और ये जब अपना स्थित राम राज्य अपने अंदर होगा तो की परम की बात है परम क्षमता है तो सब अपने आप ही व्यक्ति धर्म में जीवन जियेगा परमात्मा परायण होगा उन्नी के का स्मरण ध्यान करता हुआ आनंद में जीवन व्यतीत करेगा इसलिए उसी रामराज राज्य का आज ग्राम करते हुए कहते हैं कि कही कि कह भौतिक भगवान राम का राज्य किसी को तीन प्रकार के ताक है ता था था। ता तो किसी को नहीं अयोध्या में किसी को तो तीनों प्रकार के ताक नहीं है और अपने अंदर भी नहीं अपने अंदर जो है वो आंतरिक जगत में भी ये तीन प्रकार के ताक ये बार बार उनका उल्लेख आता रहता है दैविक दैविक भौतिक पृथ्वी राज में सरल शब्द का भी संस्कृत में कहते हैं आदि दैविक है आदि भौतिक है आध्यात्मिक है ये चार प्रकार के ये ताक पहलाते हैं माने जीवन में व्यक्तियों को दुख के साथ आते हैं वो हो तीन प्रकार से आते हैं एक तो वायु से आते हैं एक दैविक प्रकार से आते हैं और कुछ व्यक्ति अपने अंदर ही प्रगट हो जाते हैं उनके कायम हो जाते हैं ये शरीर रोग आदि लगे मन अशांत दुखी हो चिंता ग्रस्त हो जाए तो ये सब आप आध्यात्मिकताप है और जब कभी भूचाल आ जाए कहीं पानी बरसने लगे अजी तूफान आ जाए गजरा साथ हो जाए एकत्र हो जाए अगर में तो ये सब के सब आदिभतिकताप उनके कारण से व्यक्ति परेशान होता है होता है आधिदैविक ताप में जैसे बिजली गिर गई मर्देश में गौशल तो आज ये लोग दैविक ताप इस प्रकार का है जिसमें लिएविक प्रकोप यहाँ पर इस प्रकार के आ जाते हैं वो तीन प्रकार के ताप तो जब भगवानों के भगवान भगवान के राज्य की स्थापना हुई तो इस प्रकार के दुख पीनों में से किसी प्रकार का कोई ताप नहीं है साथ प्रसन्न है सब सुखी तो दैविक दैविक भौतिकता का राम राज्य नहीं का हुई किसी को भी प्रीरत नहीं करते सब प्रसन्न हो सकती है सब नर परस्पर प्रीति ही जैसे सब लोग हैं आपस में प्रेम के साथ रहते सबको एक से प्रेम ये पहले भी कया है कि पैर न कर हो सन कोई कोई किसी से गैर नहीं कर पा मेरे किसी और मेरी चीज नहीं आए उसको मैं बात नहीं करूंगा मैं उससे क्या करूँगा मैं उसको बलवा ले मैं उसको देख लूंगा ये सब बैर भाव समाज में फैला रहता है भैया भाव दैर भाव विपरीत का ये सब माया जा सब अज्ञान के कारण व्यक्ति जब उसके अंदर कुछ आचरी होती है तब अगर वो नहीं है भगवान का राज्य है तो फिर कर सब तरह ही परस्पर सब में एक से प्रेम सबके को है समाज में है तो सबके सब भले बुरे उत्तर मध्यम सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं एकदम उनको सबको सहन करना सबके साथ शांतिपूर्वक व्यवहार करना ये आध्यात्मिक भगवान की कृपा हो तब उस प्रकार की ये स्थितियां आ गई तो व्यक्ति तो को जो भौतिक प्रवृत्तियाँ हैं वही प्रबल बनी तो तो तो ले। तो तो रहती है वो तो सत्य बात यह है अरे भगवान हो तो हाँ बने गए तो बने गए लेकिन जब कहीं कोई विरोध बड़े लड़े गए तभी समझ नहीं है वो तो नहीं बनेगा ऐसे करके जो भावना व्यक्ति की रहती है वो सब समझो लेकिन उसी का जो साचरी प्रथा उसके अंदर बैठा हुआ है वही उसको इस प्रकार बुलाता है जब तक ये प्रवृत्ति नहीं बदलती भावनाएं व्यक्ति की नहीं बदलती व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता तब तक व्यक्ति को ये सब अध्यात्म समझ में आता है और न उदारण कर पाता है बड़े बलवान व्यक्ति समस्त व्यक्ति है जिन्होंने अपने अंदर बहुत परिवर्तन करके तपस्या की तब के बल पर ही शक्तियाँ आती है तभी संभव हो पाता इस प्रकार का भी तो स्वीकार नहीं करते अध्यात्मिक सिद्धांतों को तो सब नरतर ही परस्पर प्रीति चले ही में नरत सकती नीति और तो जैसा सब अपने अपने धर्म के मार्ग पर चलते है और श्रुपन जैसा साथ कहते हैं भी कहते हैं वैसे जब धर्म की बात आती है तो बार बार यही कहना पड़ता है कि जो वैदिक मार्ग है वही मार्ग जो बताया जाता है वही धर्म का है। अपने मन से कोई अपना धर्म मान ले तो हो सकता धर्म हो सकता है न धर्म हो लेकिन सही धर्म का मार्ग वही है जो वेद बताते हैं इसीलिए गोरे ने भी पहले कहा था भरणा स्वर्ण में जो मेरी धर्म है मेरे वेद पथ लोग मेरे तो वेद पथ लोग कहा यहाँ पे कहते हैं चलने से धर्म मेरे तो सुख इन्हीं जो सुख की गिनती है उसी के साथ चलते हैं तो अपने मन से धर्म को शिकार नाम नहीं देना चाहिए शास्त्र को चाहिए गीता नहीं भगवान बात को मनुषि भी हुई शास्त्रों में देखने में आती चश्मा शास्त्र प्रमाणंते कार्यकारिव्य वस्तित इसलिए तुम्हारे लिए कार्य और अकार्य में प्रमाण क्या है कार्यक्रम में क्या करना चाहिए अकार्य में क्या नहीं करना चाहिए प्रमाण क्या है किस आधार करते हो नहीं करना चाहिए शास्त्र प्रमाण अंते शास्त्र ही उसका प्रमाण अपनी कल्पना कोई प्रमाण में लिखे जैसा मैंने लिए बस ठीक ही है हमारे सब करते हैं बस यही ठीक है ये धर्म ही होने इसलिए बार बार पूछी जाती है उसी का उल्लेख करते रहते हैं ये कहते हैं चलो इस धर्म मेरा तो शक्ति नीति है और चारों चरण धर्म में मानी है अब देखो धर्म की बात और, चारे और भी बोलते रहते हैं यहाँ तो धर्म हो जाती है और दूसरे इस धर्म का जो फल वो भी सब बता देते का भी वर्णन हो जाता शास्त्रियों से होते रहते हैं तभी तो जब चारो चरण धर्म जग मही संसार में सब जगह धर्म के लिए चारों पद है वो सब पूर्ति बने वो सब चल रहे शास्त्र के अनुसार धर्म तो चार पद है ये चार जो धर्म के सामान्य धर्म के है एक तो सधर्म है जिसकी बात कभी स्वधर्म तो कैसे होगा करुणा श्रम है ये तो सजान था अब सामान ये सामान्य धर्म क्या है ये चारों तरह धर्म जगमा भूल रहा सकेंगे गाही ये धर्म की जो चारो तक है ये सामान्य धर्म भागवत में आते हैं चार धर्म चार ये जहाँ पर की राजा परिचक का जो कथा आपके कारण होता है वहाँ पर तो कलियो राजा जब कलियु राजा तो उसके पौराणिक रूप उसका कैसा बन गया वो का काला काला धार लिखे हुए और उसको तलवार लिए हुए एक बैल के पीछे दब रहा है और बैल लंगा है आगे नहीं पाता परीक्षक तो ने पूछा उस आदमी से जो तुम क्या करते मेरे राज्य में इस प्रकार से तुम हिंसा कर रहे हो उसके कृषि के जीव को तुम इस प्रकार से कक्ष पहुंचा रहे हो तुम कहो इतना हिम्मत कहा जाए तो उसने बताया कि तो कर्ज गया है तो कदियन और ये कौन जिस कदम पीछे लगे हुए तो ये धर्म है बैल को बताया कि देखो धर्म का प्रतीक है ये बैल बैल के चार पैर हैं। तो उसने बताया कि देखो चार पैर जो होते हैं धर्म के वो हो सत्य शौच दया दान ये चार भाग्य हैं धर्म के चार पद हैं सत्य चारों कहते सत्य सौच दया दान विचारों प्रकार के धर्म की मान्यता और तो संतुल्त समाज में सब सत्योग में कसर करते हैं लेकिन जब एक आता है तो एक टाइम टूटी सत्य खत्म हो गया अब सत्य सत्य के ऊपर कम लोग चलने लगे बाकी भले ही कुछ करें लेकिन सत्य की टाइम टूटी फिर जब उसके बाद द्वापर आया तो दूसरी कांग्री शौच हो भी लिया जब कलयुग आया तो की की तुझ तुझ। उसकी की की भी काम तुटी दया भी छूट गई कानपुर दया करो सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं किसी को तो कोई दया किसी का कोई दया ही भाषा कलियुग में क्या रहेगा मतदान मात्र रहेगा अगर वो दान कोई करता है तो समझो कि कलियुग ने अपने धर्म की धर्म को साधे हुए है नहीं, नहीं वो तो वो भी धर्म दिया एकदान भी करना तो पहले छोड़ दिया तो क्या कोई दान धर्म नहीं दिया जाता बाकी जो ये सब पूर्ति होने नहीं है तो बाकी धर्म तो किसी प्रकार का कलयुग तो में एक दान दिया जा सकता है, वो भी नहीं दे सकते तो फिर धर्म स्थपन हो तो जाए इसलिए जो तो भागवत की कथा है उसी का संकेत करते हुए कहते हैं कि धर्म के चार कथियां इस प्रकार और फिर वहां पर करियर में यह भी बताया वहां पर भागवत को यह भी बताया गया कि धर्म की तो तुटी कैसे अब सत्य की ताल टूटेगी तो कैसे टूटेगी असत्य से असत्य आ गया तो उसने कर्म का नाश तो असत्य का नाश कर दिया असत्य नहीं रहेगा असत्य आ गया यह बता दिया सौच मान मानसिक शुद्धता शारीरिक शुद्धता बाहर भीतर की पवित्रता सभ्यता आचरण की सभ्यता के ये सब व्यक्ति में कैसे आ गया जब अहंकार आ गया तो उसकी शिक्षिका सभी सबसे ज्यादा कलिष्ठिता जो मैंने अपवित्रता कविष्ठता जो है वो अहंकार की है अहंकार आ गया तो बस उसकी शिक्षिका देखे बाद गया दया का क्या हुआ जहाँ व्यक्ति में अपने आप में स्वार्थ आ गया कहा जो है स्वार्थ के कारण से उसके दया जुड़े पुरुष भाव जाए बहुत देर के स्वार्थी होता है तो दूसरे के, के प्रति क्रिय हो जाता तो दया भाव भी स्वार्थ के काम चला गया असत्य अहकार स्वार्थ चिंता टूट गई अब कलियुग में धर्म की रक्षा अच्छा नहीं कर सकता है जो जिसमें जशी की लोगी व्यक्ति काम नहीं कर सकता लोग जो ऐसा दुर्गुण है वो दान में बाधा डालता है लोग न हो लोग घटे पर दान की प्रवृत्ति बार बार पहले भी कह चुके दान के मैंने धन जाता है धन की तरह तो धन ना करने, किसी पार्टी पार करनी हो अपने पेट में मरता हो तो क्या तो दान क्या कर गए ऐसी करके बोलेगा व्यक्ति लेकिन ऐसा नहीं है दान अनेक प्रकार का दान है जब तक जीवन है शरीर है तब तक व्यक्ति में कुछ न कुछ देने की सहमर्थ अवश्य है बस उसे अपने आप खोलना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हम दे सकते हैं शारीरिक क्षम है ज्ञान है, है इस प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका कि कोई व्यक्ति अर्जन भी कर सकता है दे सकता है कोई तो नहीं देखी है किसी के पास धन है किसी के पास कष्ट आदि है किसी के पास भूमि है किसी के पास अन्न है ये भौतिक कि वस्तुएं है ये जिनकी किसी प्रकार की दिखाई देती है और दे, दे, दे, दे, दे, दे सकता। भी सकता है लेकिन उसके बाद में सूक्ष्म होने लगती है जब व्यक्ति की शारीरिक श्रम है किसी को व्यक्तिगत रूप से सहायता करे कष्ट उठा करके दूसरे व्यक्ति की सहायता कर दो ये भी एक प्रकार का काम है उसके बाद किसी को स्कूल में पढ़ाई लिखाई किताबें पुस्तकें उनमें सहायता कर दे तो दान दान ले। ये ज्ञान दान विद्या दान है तो ये भी दान है उत्तम दान है और फिर अध्यात्म विद्या का दान तो दानों में सर्वोत्तम दान है आध्यात्मिक दान ठीक तो दान से बढ़ाते कोई दान ही दुनिया में लेकिन पहले इसको इस संपत्ति को एकत्र करे अर्जित करे अपने जीवन में धारण करे तो फिर भी प्रभावशाली हो दूसरे को प्राप्त होता है अध्यात्मिका सीखे और केवल सात्विक रह जाए में केवल ही बौद्धिक बौद्धिक ज्ञान रह जाए तो वो जानने को सब कुछ जानता हो बताने को सब कुछ बता दे लेकिन किसी के क्षेत्र में वो ज्ञान चढ़ता नहीं दूसरे को प्राप्त नहीं हो पाता जब व्यक्ति के जीवन में आ रहे हो उसका तो उसी प्रकार की धारणा बन जाए उसी प्रकार का स्वभाव आचरण व्यवहार बन जाए तो उसका आध्यात्मिक ज्ञान दूसरे व्यक्ति को भी लाभकारी हो सकता है पहुंच सकता है ये सब काम के लिए रूप है जितना ही दान स्थल उतना ही निम्न प्रकार का जितना ही सूक्ष्म होता जाता है हंतरिक होता जाता है उतना ही श्रेष्ठ होता जाता है तो दाम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के दाम है ये कलयुग में एकमात्र ही नहीं है तो बस देना देना सीखना चाहिए कलयुग में सबसे बड़ी शिक्षा यही देना सीखो कुछ न कुछ देते रहो जो कुछ हो सकते देते रहो आस पास दूसरे लोगों को देखो तो कि जो हमारे पास है किसके पास उसकी कमी कहाँ दे सकते हैं कौन ले सकता है उसको अपने तो जो कुछ है उसको दो आदरपूर्वक दो कहती अपने सद में आता दें, दें। है दे दोनों बातें हैं श्रद्धा पूर्वक दो और श्रद्धा पूर्वक न दे सके तो असरदयी पूर्वक सही दे जरूर इसलिए जरूर हो राम की गणना जो है उसको देखें तो कहते हैं जब भगवान राम के राज्य की स्थापना हुई तब तो सचिव आया। आ अब भगवान के राम के राज्य राम राज्य स्थापना तो सतयुग हो गई चांदी युग हो अलग के समय एक था लेकिन कई अव करके सतयुग ऐसा ही प्रयोग हो गया उसी प्रकार की स्थिति हो गई तो जैसे चारों चरण धर्म में न ही और पूरी राहत सपने ना ही, ही। तो सपने में भी कोई पाप नहीं पड़ता प्रकार के धर्म में तो पाप का सवाल ही नहीं पालन करे और सामान धर्म पालन करे तो पाप कहां पाप के कोई नौकरी नहीं इसलिए कहते तो हैं सपने वही नहीं जब जागते हुए कभी पाप नहीं करता कोई जागता है कोई व्यक्ति जागृता अवस्था में तो सपने में कहां से करेगा <coughs> जैसा जागता अवस्था में व्यक्ति का व्यवहार आचरण होता है संस्कार जैसे बन जाते हैं सपने भी जैसे ही दिखाई देता है तो जब जागता अवस्था में कोई पाप करनाचरण नहीं करता तो स्वप्न कहाँ दिखाई देगी पाप के में भी पाप नहीं अपने भी मुहावरा भी है मैंने बिल्कुल ही बात करना कोई प्रवृत्त न हो तो कहते देखो ये व्यक्ति तो सपने में भी बात नहीं कर सकता तो इसके मैंने ये है कि कभी नहीं कर सकता बस यही बात है वो कभी भी वहां कहीं भी कोई तो तो भी व्यक्ति बात करने में तो होता ही नहीं जगह ये चार जो धर्म के पद हैं उनमें से सौच के स्थान पर तक बोल दिया गया है सत्य है तप है दया है दान तीन तो, तो बात लिखावत है एक तप है कृष्ण महाराज मन का मत है कि धर्म के चार पद यही है सत्य तप दया दान व्यास का मत है कि धर्म के चार पद हैं और सत्य सौच या और दा तो लगता है की तप और शौच ये बहुत कुछ है स्तर के पहुंचे इनके दोनों में अगर कोई तप है तो वो शुद्ध भी है तपस्या ही है तप रहित है तो असुच्छता भी आ जाएगी तप का और का दोनों का संबंध होगा मैंने तपस्या जमाने क्या है मंदिर विग्रह मनो विग्रह अपने ऊपर नियंत्रण रखना जब कोई व्यक्ति नियंत्रण रखेगा अपने ऊपर तो उसने शिक्षता भी आ जाएगी मानसिक शिक्षता भी आ जाएगी व्यवहारिक शिक्षता भी आ जाएगी किसी का मन से भी अधिक नहीं जाएगा। मन से कहीं किसी व्यक्ति को दुख नहीं देता कष्ट नहीं पहुंचाएगा तो शिक्षता आ में भी आ गई आचरण में भी कहीं कोई व्यक्ति किसी को दुखा दे रहा किसी के धनाकरण इत्यादि नहीं कर रहा है और किसी बात कर में नहीं लग रहा है तो ये उसका आचरण शिक्षक आचरण हो गया तो पवित्र आचरण हो गया तो पवित्राचरण के लिए क्या चाहिए तब चाहिए इंद्री मित्र दें दे प्यारी करेगा तभी वो शुद्धाचरण उसका हो सकेगा नहीं तो तपस्या विहीन व्यक्ति में शिवका नहीं आ पाएगी इसलिए तक के ही स्थान देना चाहिए जब विचार करें धर्म का है तो सामान्य धर्म में से ये चार विधान बातें विशेष से वैसे हमें प्रति धर्म के जो सामान्य धर्म है उसके पांच अंग बोले गए हैं जो कि अन्यन्दर्शनों में भी को स्वीकार किया गया है जैन ज्ञात दर्शनों में भी या जो योग दर्शन है उसमें भी उनको स्वीकार किया गया है सबके अहिंसा अस्थिर अपरिद्य है इस प्रकार के जो अंगे जो पांच है वो भी उनको भी धर्म कहा गया है सामान्य धर्म के अंतर्गत अब फिर कहीं कहीं इनको पांच को बढ़ा करके दस पद कर दिया गया है आ गया जो धर्म के दस लक्षण हैं तो उनमें इसी प्रकार के जो गुण हैं, उनको सबको जोड़ करके दस गुण दिया गया तो ये जो जहां जहां जिस प्रकार ऐसा नहीं जितने कन्फ्यूजन की बात बात वही है कि तो जो गुण है उन्हीं को सबका विस्तार होते हैं कहीं संक्षिप्त है और कहीं मतभेद की कोई बात नहीं है ये सभी इसमें धर्म के सामान्य धर्म के अंतर्गत ही सबके यही कहते हैं कि चारो चरण धर्म जगमानी अभूर आ सपनों है राम भगत रथ नरे अरुणारी अब इसके बाद कहते हैं कि देखो भगवान की भक्ति भी सब अब धर्म के बाद में भक्ति की बात नहीं बोलते ये बात क्या है कि धर्म का उत्तम फल क्या अगर कोई धर्म मार के मार्ग पर चलता है तो पहले के बात कर दिया कि सब किसी कोई जो है वो कोई किसी को नहीं किसी दैविक दैविक भौतिक ताप किसी ने कोई नहीं तो खुद के साथ कोई नहीं है क्योंकि सब धर्म के मार्ग पर चलते हैं लेकिन धर्म का भी और उत्तम फल सिर्फ ज्यादा प्राप्त नहीं है तो सुनकर वैराग्य आ जाता है ज्ञान आ जाता है परमार्थ में रुचि आ जाती है उपासना करने लगता है भक्ति करने लगता है भगवान में विश्वास करने लगता है भगवान में समर्पण भाव आ जाता है ये धर्म का उत्तम है जिन लोगों ने अपने जीवन में संयम के साथ जीवन व्यतीत किया धर्म के मार्ग पर चलते रहे नीति के मार्ग पर चलते रहे भले ही उन्होंने देखा हो कि उनके आसपास के, के लोग भ्रष्टाचारी हैं लेकिन वो भ्रष्टाचार के आचार में नहीं पड़े आपको बचाए रखे तो कालांतर में देखती है कि उनके अंदर भक्ति आ जाती है ज्ञान तो में भी रुचि आ जाती है लेकिन जो लोग सारे जीवन पाप करने की प्रवृत्ति रहते हैं तो प्रकार स्थान में नाना प्रकार की क्लेश तो पाते ही पाते हैं उसके साथ साथ ये कितनी ही बताओ कि तुम्हारे इन क्लेशों को, को छुटकारा जो होना है परमात्मा की भक्ति करो उपासना करो तो ऐसे प्रभु हम जब करना चाहें माला लेकर कि जब नहीं सकते मन नहीं लगेगा जीव घरेगा बहुत तो परेशान लगेगी ऐसा लगेगा कि कि उनका बड़ा दबा रहा है ऐसी जागरूकता उनको होगी कह नहीं सकते तो इसका कारण क्या है वो पाप जो भीतर बैठा हुआ है वो व्यक्ति विद्रोह करता है उनको भक्ति में भी नहीं जाना देता और परमात्मा नहीं जाना देता ज्ञान में भक्ति उसको कुछ नहीं करना इसलिए आप धर्म की चर्चा करते हैं और फिर भक्ति गतराम भगत रत नर और नारी सकल परमगति के अधिकारी ही देखो जो जो भगवान की भक्ति है जो परमगति प्रणान करने वाली ज्ञान है भक्ति है ये सब परम पद है परमात्मा की प्राप्ति मुक्ति है बैकुंड भगवान की प्राप्ति है ये सभी इसी से मनी है इसलिए कहते हैं कि ये राम भक्त तो भगवान के भक्त कोई पुरुष ही नहीं है राम भगत नर और नारी दोनों प्रकार का भगवान की भक्ति है उनका नाम जपना उनका ध्यान करना उन्हीं प्राप्त करने के लिए प्रयास करना स्नेह भी करती है पुरुष भी करते हैं तो सिद्धाशिनी में जाकर इस प्रकार की शिक्षा दोनों के लिए की के सब शिक्षा पुरुष ही पुरुषों के बालकांड ने दिखा दिया कि मन में निशारण में जाते हैं तपस्या करते हैं तो मन जाते हैं तो जाते ही जाते हैं शत्रुता मिलती है और उनके साथ में रहते रह जैसे मन तपस्या करता है शत्रुता तो भी तपस्या करती है जैसे मन संयम पूर्वक रहता है और वो तपस्या करते हैं और जैसे वो अपने खून और सैन इत्यादि करते हैं थोड़ा एक करते हैं ये सब सेवा कार्य करते हैं ये जिस प्रकार मन करते हैं जैसे शत्रुता भी करते हैं भूमि का अनुसरण करते हुए प्रकार से वो सब तपस्या करते हैं कैसे जो है यहाँ पर भी प्रति देखो सत्य सत्य सब राम भगत रथ नरे अर नारी सब भगवान के करते हैं स्त्री पुरुष इसलिए सभी परम्परा के अधिकारी है पुरुष गीत पुरुष तो उसके बाद स्त्री के बाद गीता ही भगवान ने स्त्रियों का नाम ले दिया आज देखो इस आध्यात्मिक साधना ब्राह्मणों क्षत्रियों के लिए बहुत आसान है लेकिन जो भविष्य हैं सूत्र हैं स्त्रियां हैं वो भी इस पद के अधिकारी हैं और समझ इस प्रकार तो को करना चाहिए निराश न हो उनके लिए कठिन भले ही लगे नई करके बने लेकिन अधिकारी होती है उसके अनधिकारी कोई नहीं है एक तो है धर्म तो तो और ये है तो परमार्थ तो धर्म के क्षेत्र में तो अपने अपने सधर्म करके हुआ सबके अलग अलग धर्म है शूद्र के अलग है अलग है छत्तीस का अलग है श्रमण के अलग है लेकिन भी माना प्रकार के हैं कौन सी किसको कर सकता है उसके भी अलग अलग विधान विभाजन है सबके स्त्रियों के धर्म क्या है पुरुषों के धर्म क्या है उनके सबके विभाजन है लेकिन जब परमात्मा के क्षेत्र में आ गए चाहे स्त्री हों चाहे परोस हों चाहे हो चाहे दश्य हों वे सब समान हो गए और सबके समान सब अधिकार है परमात्मा के ज्ञान भक्ति के लिए और चाहे ज्ञान हो विज्ञान हो उसके लिए हो और अच्छा चाहे उपासना और भक्ति के हो वो सब एक समान अधिकारी वहां कोई वीडियो कि उस भगवान का मनन कर सकते हैं ध्यान कर सकते हैं भगवान का चिंतन करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं शुभ नहीं कर सकता वही भगवान का ध्यान करे नाम जब करे उसके लिए कोई मनाही नहीं कथा भी कुछ करे हो तो सब साधना भी कर सकता है कोई विधि विधान क्षेत्र में पहुंच करके उनके लिए कोई इस प्रकार का, तो का ए, नहीं हो जाता है ये निश्चित है ये करो ये न करो ऐसा तो तो आग तो कुछ है और सबके लिए द्वार खुला होता है अब कोई असमर्थ हो न कर मन में रुचि रिश्ते हो तो बात दूसरी है लेकिन वहां कभी कोई रोक हुई कर सकता ऐसा का इसलिए कहीं कोई कभी कभी लोगों को मौतिकल होता चलाते तो रहते हैं तो कि बेटा ऐसा ना करो ऐसा न करो तुम इसके अधिकारी नहीं तुम इसके अधिकारी नहीं तो धर्म के क्षेत्र में ये बात हो तो ठीक भी, मान भी, भी जान जान है मान लीजिए लेकिन परमात्मा के क्षेत्र में ज्ञान भक्ति की आज है उसके क्षेत्र में ये सब बातें गौर था कि देखो स्टाफ खंड बताते रहते हैं अब आगे फिर बताते हैं कि इस प्रकार से सब भक्त हैं धर्म के मार्ग पर चलने वाले